स्वस्तिनो मिमीतां अं रिकुम् मङ्गलसूक् गणु दाळोयिङ्ग् रिक्स् ओल्सो बोङ्ग् टु मङ्गलसूक्ता काटगरि दोम् ए पार्ट् ओफ़् प्रयस् टु बि डन् अोन् अण्डस् सन्ध्यावन्दन मन्त्रास् पदपाठं स्वस्ति अश्विना भग स्वस्ति देवी अदिति अनण स्वस्ति पूषा असुर दधातु, न स्वस्ति दवापृथिवी सुचेतु स्वस्ति न अश्विना, भग स्वस्ति देवी अदितिन स्वस्ति पूषा असुर दधातु, न स्वस्ति द्यावा दवापृथिवी सुचेना स्वस्ति न मिमीताम मिमीताश्विना भग स्वस्ति देवी अदितिन स्वस्तिषा असुर दधा नवस्ति दवावापृिवी सुचेतुना